प्रथम सूत्र एक जनक उवाच कथम ज्ञानम अवापनोति कथम भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त एतद् ब्रूहि मम प्रभो राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति एवं मुक्ति हेतु अष्टावक्र के सामने जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है यह मुझे समझाइए आत्मज्ञान की ही सच्चा ज्ञान है बाकी जो ज्ञान है वह सब सूचनाओं का भंडार है जो जीव को जीवकोपार्जन एवं लौकिक व्यवहार में काम आता है आत्मज्ञान हो जाने के बाद मनुष्य आत्म तत्व के साथ सांस साथ सांसारिक तत्वों को भी भली भांति जान लेता है संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान लेकर आत्मज्ञानी को हो, हो जाता है उपनिषदों में कहा गया है यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है आत्मज्ञान हो जाने पर सृष्टि के समस्त रहस्य ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर जगत की सारी चीजें दृष्टिगोचर होने लगती हैं। जनक की जिज्ञासा में तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ज्ञान कैसे होता है मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है इन तीनों प्रश्नों के उत्तर में ही अध्यात्म का संपूर्ण सार निहित है जनक ने इसमें सब कुछ पूछ लिया है इसके बाद न तो कुछ पूछने को बचता है और न ही कुछ जानने को वैराग्य का मतलब संसार से भागना अथवा संसार को छोड़ना नहीं है लंगोटी लगाकर जंगल में भाग नहीं जाना है बल्कि संसार से आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है संसार बंधन नहीं है इसके प्रति जो आसक्ति है जो लगाव है वही बंधन का कारण है वैराग्य से संसार की असारता का भान होता है और फिर व्यक्ति सार की तलाश करता है इस सार की तलाश पर निकलना ही सच्चे ज्ञान की यात्रा है और इस चिंतन यात्रा में ही हमें पता लगता है कि शरीर मन बुद्धि आदि से परे इस सब का आधार जो है वही आत्मतत्व है और उसी को हमें जानना है उस आत्मतत्व को जानकर परमात्मा को जाना जा सकता है और परमात्मा समस्त ज्ञान का स्रोत है अतः उसका ज्ञान होते ही व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है सर्वज्ञ को मुक्ति हस्तामलक जैसी प्राप्त हो जाती है जनक की जिज्ञासा का उत्तर देते हुए महाअष्टावक्र जी कहते हैं